विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी अब मैं चाहता हूँ कि आप इनकी तुलना कीजिए मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य उपस्थित करूँगा जिससे आप स्वयं इन दोनों की तुलना कर सकें यदि आप पूछें पत्नी के रूप में भारतीय स्त्री का क्या स्थान है भारती पूछ सकता है माता के रूप में अमेरिकन स्त्री कहाँ है उस तपस्विनी एवं ओजस्विनी माता का जिसने हमें जन्म दिया तुमने क्या सम्मान किया है जिसने हमें अपने शरीर में नौ मास तक वहन किया वह माता क्या है जो हमारे जीवन के लिए यदि प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता हो तो बीस बार भी देने को उद्यत है वह माता कहाँ है कहाँ है वह जिसका प्रेम कभी नहीं मरता मैं कितना ही दुष्ट और अभम क्यों न हो जाऊँ साधारण सी बात को लेकर तलाक के लिए न्यायालय का द्वार खटखटाने वाली तुम्हारी उस पत्नी के सामने उसका स्थान कहाँ अमेरिका की स्त्रियों या माता कहां है उसे मैं आपके देश में नहीं पा सकूंगा मुझे यहां वह पुत्र दिखाई नहीं देता जो कहता हो कि माता का पद प्रथम है हमारे देश में तो कोई भी पुरुष यह कभी इच्छा नहीं करता कि उसकी मृत्यु के उपरांत भी उसकी पत्नी और पुत्र उसकी माता का स्थान ले हमारी मां यदि हमारी मृत्यु उसके पहले हो तो हम चाहते हैं कि मृत्यु के समय पुनः एक बार हमारा सिर उसकी गोद में हो कहाँ है वह क्या स्त्री संज्ञा केवल भौतिक शरीर मात्र को ही दी जाने के लिए है हिंदू मन उन आदर्शों के प्रति संकित रहता है जिनमें यह कहा जाता है कि मांस को मांस से ही संलग्न रहना चाहिए नहीं नहीं देवी मांसलता से संबद्ध किसी भी वस्तु से तुम्हें संलग्न नहीं किया जाएगा तुम्हारा नाम तो सदा ही पवित्रता का प्रतीक रहा है विश्व में मां नाम से अधिक पवित्र और निर्मल दूसरा कौन सा नाम है जिसके पास वासना कभी फटक भी नहीं सकती यही भारत का आदर्श है मैं उस आश्रम का हूँ जो बहुत कुछ आप लोगों के कैथोलिक चर्च के परिव्राजक साधुओं से मिलता जुलता है अर्थात हमें बिना बहुत कुछ कपड़ा लता पहने इधर उधर जाना पड़ता है हम लोग दरवाजे दरवाजे भीख मांगते हैं और उसी से अपना गुजर करते हैं आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उपदेश देते हैं जहाँ भी स्थान मिल जाता है वहीं सो रहते हैं हमें इसी प्रकार जीवन निर्वाह करना पड़ता है नियम यह है कि इस आश्रम के सभी लोग प्रत्येक स्त्री को माँ कहकर पुकारें प्रत्येक स्त्री को ही क्या हमें तो छोटी लड़की को भी माँ ही कहकर पुकारना पड़ता है यही नियम है पाश्चात्य देशों में आने पर भी वही संस्कार बना रहा जब मैं स्त्रियों से कहता हा माता तो वे दल उठते पहले तो मैं नहीं समझ सका कि उनके इस प्रकार आश्चर्य प्रकट करने का क्या कारण है बाद में मुझे इसका कारण मालूम हुआ उस कथन का अर्थ होता है कि वे वृद्धा हैं भारतवर्ष में स्त्री तो, मातृत्व तो का ही बोधक है मातृत्व तो में महानता स्वार्थ शून्यता कष्ट सहिष्णुता और क्षमाशीलता का भाव निहित है पत्नी तो छाया की तरह पीछे चलती है उसे माता के जीवन का अनुकरण करना पड़ता है यही उसका कर्तव्य है किंतु तो माता प्रेम का आदर्श होती है वह परिवार का शासन करती है और उस पर अधिकार रखती है भारतवर्ष में यदि बालक कोई अपराध करता है तो पिता ही उसे मारता पीटता है माता सदा पिता और बालक में बीज बचाव करती है यहाँ पर ठीक उल्टा है इस देश में बच्चों को मारना पीटना माताओं का कर्तव्य हो गया है और पिता बीज बचाव करता है आप समझ सकते हैं कि आदर्श की कितनी भिन्नता है इसे मैं आलोचनात्मक ढंग से नहीं कहता आप लोग जो करते हैं अच्छा ही करते हैं पर हम लोगों को जो सदा से सिखाया गया है हमें तो उसी का अभ्यास है कोई भी माता कभी अपने बच्चे को अभिशाप नहीं देती वह सदा क्षमा ही करती रहती है हमारे स्वर्गस्थ पिता के बदले में हम सदा माता ही कहते हैं एक हिंदू के लिए उस शब्द और भाव में अनंत प्रेम भरा है इस नस्वर संसार में ईश्वर के प्रेम के समीपतम माता का ही प्रेम है हे माता दया करो मैं तो कुपुत्र हूँ माँ कुपुत्र तो अनेक हुए हैं किंतु माता कुमाता कभी नहीं हुई महान साधु राम प्रसाद ने यही कहा है